मुक्ति और उसके उपाय इंद्रिय दमन की आवश्यकता ज्ञान प्राप्ति में सफल होने के लिए साधक को सभी इंद्रियों को संयत रखने का प्राण पर प्रयत्न करना चाहिए इंद्रियों की चंचलता त्याग कर उन्हें संयत रखे बिना ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं रह सकता इंद्रिय संयम के बिना सिद्धि प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है भगवान शिव ने कहा है यावत् कामादिदीप्येत तावत्त संसारवासना यावद इंद्रिय चापल्यम तावत्त तत्वकुतः कुलाणतंत्र ज्ञान ज्ञानी जन इंद्रियों को संयद कर ब्रह्मपद का आश्रय कर अत्यंत आसानी से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं जैसा कि महात्मा मनु ने लिखा है इंद्रिया प्रसंगे नोषमृक्ष संशय संयम्य तो तान्यत सिद्धि नियक्षति मनुस्मृति इंद्रिय विषयों में अत्यंत आसक्ति से मनुष्यों को दृष्ट और अदृष्ट दोष होते हैं किंतु उनका निग्रह करने में समर्थ होने पर वे आसानी से सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होते हैं इंद्रिया तो सर्वेशा यद्येकम क्षर इंद्रियम तेना चरती पात्रादि अधिक क्या कहें सभी इंद्रियों में किसी की एक इंद्रिय भी यदि अपने विषय में अत्यंत आसक्त हो तो उसे तत्वज्ञान नहीं हो सकता जैसे जल पूर्ण पात्र में एक छिद्र होने पर उससे सारा जल बह जाता है श्रीकृष्ण ने कहा है य यो विशप कौंतेष से प्रमाथी हरतीसभा मन सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही येन्द्रियाड़ी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता गीता विवेकी और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति की भी क्षोभकारक इंद्रिया उनके मन को बलपूर्वक इंद्रिय विषयों की ओर हरण कर लेती है अतः यत्न पूर्वक सभी इंद्रियों को संयत करके मुझ में परमेश्वर में एक निष्ठ हो जाए क्योंकि जिसके इंद्रिया वश में है उसका तत्व ज्ञान स्थित रहता है अन्य का नहीं यदा संघर तेजम कुरोानी व सर्वश इंद्रियाण इंद्रिया तज्ञा प्रतिष्ठान गीता जिस प्रकार कछुआ स्वाभाविक रूप से अपने अंग प्रत्यंग को शरीर में छुपाकर रखता है उसी प्रकार जब ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को अनायास विषयों से निवृत्त कर पाता है तभी वह तत्व ज्ञान में स्थिरता प्राप्त करता है काम क्रोधवियुक्ता जतीनाम जत चेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम जीवित अवस्था में तथा मरण काल में भी ज्ञान समान रूप से बना रहता है देवी नारद ने सुखदेव को कहा है जानवान व्यक्ति इंद्रिय संयम के द्वारा परम परित्रृप्त हो परमात्मा को सर्वलोक में परिवर्प्त और परमात्मा में सभी लोगों को निहित देखता है उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता नव छिद्रन्विता देहा सुन्वते जालिका इव ब्रह्मणव न शुद्ध स्रह्म न विंदती उद्योगिता जिस प्रकार छिद्र युक्त जलपात्र से निरंतर जल पकता रहता है उसी प्रकार इंद्रिय रूप नौ छिद्र युक्त देह घट से सर्वदा जीव की ज्ञान राशि छरित होती रहती है अतः इंद्रिय निरोध द्वारा जब तक व्यक्ति ब्रह्म की तरह शुद्ध नहीं होता अर्थात देहादि ब्रह्म और राग द्वेशादि रहित नहीं होता तब तक वह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से जान नहीं सकता नमाम दुष्कृत नो मूढ़ प्रपद्यंते नाधमायापहृत ज्ञान आसुर भाव्रिता मनुष्यों में पापकर्मो में रत रतमूढ़ व्यक्ति मेरी उपासना नहीं करते अतः वे दम्भ युक्त आसुरी स्वभाव प्राप्त करते हैं यही नहीं शास्त्र और आचार्य द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी माया माया अर्थात ईश्वर की जगत का रक्षक शक्ति जैसा कि भगवान में है सावा एतस्य संत संसृष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग मे दम निर्म परमेश्वर की सृजन शक्ति सत और असत गुणों से युक्त है हे महाभाग इसी शक्ति का नाम माया है इसकी सहायता से भगवान ने इस प्रत्यक्ष परिदृश्यमान जगत का निर्माण किया है यह जगत संसार परमेश्वर की इस सृजन शक्ति या माया का कार्य है इसके द्वारा आवृत होने के कारण मानव का परमार्थ तत्व तो ज्ञान लुप्त हो जाता है इसलिए यह प्रच्छ शक्ति मानव की आत्मा को संसार में आवद्ध कर देती है इसलिए इस संसारा शक्ति या विषया शक्ति को भी व्यापक अर्थ में माया नाम दिया जाता है अब हम परमेश्वर को भूलकर संसार की सेवा में संलग्न होते हैं तब ईश्वर की सृजन शक्ति या माया का कार्य यह संसार ही हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच आवरण बनकर हमें ईश्वर दर्शन से वंचित करता है इसलिए इस माया या अविद्या शब्द का कई स्थानों पर उपयोग किया जाता है उनके उस ज्ञान का अपहरण कर लेती है महाराज भरतिहरि ने अपने जीवन की अजितेंद्रिय तथा जितेंद्रिय इन दोनों स्थितियों की तुलना का कर यह कहा था यदासीद ज्ञानम स्मरतिमीर संस्कार जनित तदा दृष्टम नारी मै मिदम अशेषम जगदपी इदान्यस्क पटुतर विवेका जनजूषा दृष्टि वैराग्य शतक जब हमें कामरूपी अंधकार से उत्पन्न अज्ञान था तब सारा जगत नारीमय दिखाई देता था अब पटु विवेक अंजन धारण करने से स्वच्छ वह सम हुई दृष्टि त्रिभुवन को ब्रह्म के रूप में देखती है यमराज ने कहा था ना नो दुष्चरिता न शांतो न समाह न शांत मानसो वापि प्रज्ञा ने नई नुजात कठोपनिषद दो दुश्चरित्र से विरत नहीं है जो शांत और समाहित नहीं है जो शांत मानस युक्त नहीं है वह केवल प्रज्ञा के द्वारा इसे प्राप्त नहीं करता तुलसीदास ने कहा है काम क्रोध मध लोभ की जब लग मन में खान तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान पंडित कहलाता हो या मूर्ख ही समझा जावे मानवों के चित्त में जब तक काम क्रोध मद एवं लोभ की खान विद्यमान है तब तक पंडित और मूर्ख दोनों समान है भगवान व्यासदेव ने अपने मुमुक्षु पुत्र सुखदेव को कहा था श्रुते न किमजे न धर्म आचरेत कि जितेंद्रियो वशी ज्ञान लाभ करके भी यदि मनुष्य धर्माचरण न करे तब ऐसे व्यर्थ ज्ञान का क्या प्रयोजन जो जितेंद्रीय और सेयत न हो उसके ऐसे जीवन का क्या लाभ